भावार्थ जैसे सूर्य सब लोगों से बड़ा और सबका धारण करता तथा प्रकाश करने वाला है वैसे ही सबके जानने वाले यथार्थ वक्ता पुरुष हैं ऐसा जानना चाहिए भावार्थ अत्यंत विद्वान जन विद्वानों के प्रति जितेंद्रियता धर्मात्मा सुशीलता और सभ्यता को ग्रहण करावें कि जिससे वे भी श्रेष्ठ होकर संसार के कल्याण को करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है हे विद्वानों जो वीर लोग शत्रुओं का नाश करें उनके लिए बहुत धन और प्रतिष्ठा को देंवे जिससे संपूर्ण दिशाओं में विजय प्रकाशित होवे भावार्थ हे मनुष्यों जिस परमेश्वर से संपूर्ण संसार रचकर रक्षित है उसकी ही स्तुति प्रार्थना और उपासना निरंतर करो अब प्रजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा संपूर्ण प्रजाओं को सुखयुक्त करे उसी की प्रजा को अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त करे अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मlecch जनों में गौओं की नास्तिक पुरुषों में धर्म आदि गुणों की वृद्धि नहीं होती और वैसे ही विद्वानों में ईश्वर को नहीं मानने वाले प्रबल न होवें इससे चाहिए कि मनुष्यों में नास्तिकत्व को सर्वथा वारन करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो ब्रह्मचर्य धर्म का अनुष्ठान और पुरुषार्थों से श्रेष्ठ पुरुषों के समीप से विद्या और उत्तम शिक्षा को मनुष्य ग्रहण करें तो उनको कुछ भी सुख अप्राप्त न होवे भावार्थ हे मनुष्यों जो कार्य की सिद्धि और ऐश्वर्य की उत्पन्न करने और अवस्था की बढ़ाने वाली सत्य लक्षणों से स्पष्ट वाणी नवीन नवीन विज्ञान और जीवन धारण करती है उसको नित्य धारण करो भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि बड़े उपकार करने वाले गौ आदि पशुओं का कभी नाश नहीं करें और व्यर्थ समय न बितावें श्रेष्ठ पुरुषों के साथ सदा ही मेल की रक्षा करें भावार्थ हे आचार्य आप जिससे की शरीर और आत्मा के बल से युक्त हो इससे हम लोगों में पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को धारण करो भावार्थ हे आचार्य हम लोगों में दृढ़ बल का धारण करा श्रेष्ठ कर्मों में हम लोगों की प्रेरणा करो और कभी मत त्याग करो अब राजा के पुरुष के विषय को कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे अन्न आदि वस्तु सबके रक्षक होवें वैसे राजा के पुरुष सबके पालन करता हो और न्याय का त्याग करके अन्याय कभी न करें भावार्थ विद्वान लोगों को दुष्ट कर्म करने वाला पुरुष द्वेष करने योग्य और धर्मात्मा सत्कार करने योग्य है जितनी प्रजा की रक्षा करने और दुष्ट पुरुषों के निवारण करने में साधन अपेक्षित होवे उनका ग्रहण करके श्रेष्ठ पुरुषों का पालन और दुष्टों का निवारण राजा आदि निरंतर करें अब राजा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा लोग श्रेष्ठ वीरों की सेना की रक्षा करते हैं वे ही विजय को प्राप्त होकर शोभित होते हैं भावार्थ वे ही राजा के वीर श्रेष्ठ होवें कि जो युद्ध विद्या को जान के सेनाओं के अंगों की यथावत रक्षा स्थिर करने और युद्ध कराने को जानते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा आदि अपने नाश और वृद्धि को जानते हैं सेना में वर्तमान साधक सेवकों को युद्ध कर्म में चतुर और अनुरक्तों का पुत्र के सदृश पालन करते हैं उनकी सदा ही वृद्धि होती है पराजय कहां से होवे इस सुक्त में बिजली मेघ विद्वान राजा प्रजा और सेना के कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 53वां सुक्त और 23वां वर्ग तीसरे मंडल में चौथा अनुवाक समाप्त हुआ अब 22 ऋचा वाले 54वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं भावारथ जो लोग युद्ध के लिए पूर्ण विद्या और बड़े बल को धारण करें उनको राजा जन सुन के निरंतर सत्कार करें और उनके कृत्य की निरंतर उन्नति करें जिससे कि प्रसन्न हुए वे विजय से राजा को सदा शोभित करें फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो विद्या और राज्य की वृद्धि की कामना करने और अधिक अवस्था वाले युद्ध विद्या में निपुण जन राजा और मंत्रियों का लक्ष्मी और विजय से सत्कार करें उन जनों को राजा और मंत्री भी सदा ही सुखीत करें भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे भूमि और सूर्य संपूर्ण संसार का व्यवहार चलाके लक्ष्मी और अन्न से युक्त करता है वैसे ही राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि प्रयत्न से उत्तम कर्मों का सेवन करके अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होएं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वे ही लोग राज्य करने के योग्य हैं कि जो सत्य मान ने सत्य आचरण करने सत्य वाणी बोलने और इंद्रियों के जीतने वाले विद्वान जन होवें और वे ही रानी योग स्त्रियां हैं कि जो उक्त प्रकार के पति के सदृश होवें अब विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस संसार में विरला ही ऐसा मनुष्य होता है कि जो परमात्मा को जान और उसकी आज्ञा के अनुकूल आचरण स्वीकार करके सत्य का उपदेश देता है ऐसा कोई विद्वान जो इस संसार में इस लोक और परलोक का ज्ञाता होवे अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस परमेश्वर ने अनेक प्रकार के प्रकाश और अप्रकाश से युक्त लोक रचे वही सबको जानने और सब को देखने वाला परमात्मा निरंतर उपासना करने योग्य है अब शिश्य के विशय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जैसे प्रेम से युक्त भगिनी जन्ग मनो वांचित वचनों को कहती हैं और जोड़े वर वैसे ही दूर और समीप में वर्तमान प्रकाश और अप्रकाश से युक्त लोक इस संसार में वर्तमान हैं भावार्थ हे मनुष्यों इन पृथ्वी सूर्य रूप अधिकरण और अंतरिक्ष में संपूर्ण पदार्थ बसते और उत्पन्न होते मरते और नाश को प्राप्त होते हैं ऐसा जानो अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिससे संपूर्ण संसार स्थित है और जिसकी कही हुई मर्यादा से चलते हैं वह सबका पालक उत्पन्न करने वाला सब पदार्थों से बड़ा अनादि से सिद्ध ब्रह्म उपासना करने योग्य है जो उसको जाने तो समीप में वर्तमान और न जाने तो अत्यंत दूर वर्तमान होता है भावार्थ जैसे चक्रवर्ती राजा अपनी आज्ञा से संपूर्ण न्याय को प्रकाशित करता है वैसे ही यथार्थ वक्ता विद्वान लोग अध्यापन और उपदेश से परमेश्वर और उसकी आज्ञा को प्रसिद्ध करते हैं और जो लोग 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करके पूर्ण विद्या युक्त हैं वे ही इसके कहने सुनने निश्चय और अभ्यास करने और प्रत्यक्ष करने को समर्थ होते हैं अब विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य लोकों का अधिष्ठाता है वैसे ही विद्वान सबका अध्यक्ष होवे अब शिष्य के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे धार्मिक विद्वान लोग मेघों के सदृश सबको आनंद देते हैं वैसे ही सब लोग विद्वानों को आनंद दें भावार्थ जैसे पुरुष लोग विद्या का अभ्यास करें वैसे ही स्त्रियां भी करके लक्ष्मी युक्त हों दोनों स्त्री और पुरुष आलस्य का त्याग करके शिल्प विषयक संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करो अब वक्ता के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो लोग भगवान की उपासना करने वाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तमान ऐश्वर्य युक्त होकर नहीं नाश होने वाली बड़ी लक्ष्मीयों को प्राप्त हो दुख के पार जाकर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं अब राजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे भूमि और सूर्य सब पदार्थों को धारण और उत्तम प्रकार पोषण करके बढ़ाते हैं वैसे ही राजा आदि अध्यक्ष सब उत्तम गुणों को धारण प्रजा का पोषण सेना की वृद्धि और शत्रुओं का नाश करके प्रजा की वृद्धि करें